प्राणवता ओ प्रेमी सूचनों से द्वारा परमात्मा को दिए गए बहुत सारे संबोधनों में एक संबोधन है हे निर्बल पालक परमात्मा निर्बलों का पालक है इनके पास कम बल है जो दुर्बल है उन्हें यहां पर निर्बल शब्द से कहा गया है निर्बल का ये अर्थ नहीं जिनमें जिन कि जिनमें बल है ही नहीं प्रत्येक प्राणी में प्रत्येक मनुष्य में कुछ न कुछ बल तो होता ही है कोई बल ना भी हो तो दूसरा कोई बल होगा कुछ न कुछ बल तो होगा लेकिन उस कम बल को ही यहां निर्बल शब्द से कहा गया है जो दुर्बल है परमात्मा निर्बलों का पालक है उनका पालन करता है उनकी रक्षा करता है बलवानों के समर्थक तो बहुत मिल जाते हैं बलवानों के सहायक हर कोई बन जाते हैं क्योंकि तो बलवान से हमें कुछ सहयोग प्राप्त होता है हो सकता है इसलिए तो सबकी दृष्टि बलवानों के प्रति जाती है बलवानों के साथ खड़ा रहना चाहते हैं बलवान यदि सहायता की अपेक्षा करे कुछ कहे तो उसके लिए उद्यत रहते हैं पार्थ की दुनिया में अधिकतर यह देखा जाता है हा बहुत से धार्मिक व्यक्ति होते हैं सज्जन व्यक्ति होते हैं जो दुर्बलों की रक्षा करते हैं दुर्बलों की अधिक रक्षा करते हैं परमात्मा दुर्बल पालक है दुर्बलों की रक्षा करता है कि सहायता करता है लेकिन ये देखना ये समझना आवश्यक है कि परमात्मा दुर्बलों की रक्षा कैसे करता है वो दुर्बल पालक कैसे है यदि परमात्मा दुर्बलों का पालक है और चूंकि वो सर्वशक्तिमान है सर्वव्यापक है सब जगह विद्यमान है सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक सर्वज्ञ परमात्मा को हम दुर्बल पालक कह रहे हैं उस स्थिति में संसार में दुर्बलों की पालना सदैव दिखाई देनी चाहिए दुर्बलों की अपालना दुर्बलों की अरक्षा कहीं भी दिखाई नहीं देनी चाहिए क्योंकि परमात्मा दुर्बल पालक है पर समाज में संसार में बहुतायत से देखा जाता है दुर्बलों की पालना नहीं हो पाती अब सबलों के सहायक हैं और एक दोहे के अंदर उपमा देते हुए कहा कि वायु भी बलवान अग्नि को प्रचंड अग्नि को तो बढ़ाती है लेकिन छोटी अग्नि को दीपक की अग्नि को बुझा देती है तो भाई सहायक सबल के तो समाज में दुर्बलों की पालना सब जगह हो यह नहीं देखा जाता कुछ जगह होती है शासन भी प्रयास करता है व्यक्ति भी प्रयास करते हैं धनवान प्रयास करते हैं परोपकारी व्यक्ति प्रयास करते हैं दुर्बलों को कुछ देते हैं लेकिन दुर्बलों की पूरी पूरी रक्षा तो सब जगह नहीं देखी जाती इसके विपरीत जो अन्यायी व्यक्ति हैं समर्थ है बलवान है धार्मिक हैं, वो जब अन्याय अत्याचार करते हैं तो उनका लक्ष्य दुर्बल व्यक्ति ही बनते हैं उन्हें वो आसान शिकार लगते हैं ये दुर्बल है ये अकेला है इसका धन मैं छीन सकता हूं इसको मैं अपमानित कर सकता हूं इसकी मैं हिंसा कर सकता हूं इत्यादि तो जो दुष्ट प्रकृति के हैं आधार व्यक्ति हैं अन्याय अत्याचार करने वाले हैं वो दुर्बल पे जल्दी झपटते हैं क्योंकि वो आसान प्रतीत होता है विभिन्न देशों राष्ट्रों के अंतर्गत भी ये प्रवृत्ति देखी जा सकती है जो कमजोर होते हैं उन पर कोई भी आक्रमण कर देता है उनकी जमीन को कोई भी हड़प लेता है उस राष्ट्र में हस्तक्षेप करना कोई भी चला जाता है लेकिन जो बलवान हैं समर्थ हैं, बराबर की टक्कर दे सकते हैं उनके प्रति आक्रमण उनके कार्यों में हस्तक्षेप व्यक्ति सोच समझ के करता है या तो नहीं करेगा पहले से ही दूर रहेगा उन्हें पता है कि यदि हम ऐसा ऐसा इनके साथ करेंगे तो ये उत्तर देंगे प्रतिक्रिया होगी और उसमें मेरी हानि हो सकती है मैं हार भी सकता हूं हारा भी नहीं तो बहुत सारी हानि हो जाएगी समाज में दुर्बलों का निर्बलों का रक्षण कुछ लोग करते हैं लेकिन बहुत लोग उन्हीं को सताते हैं किसी से अन्यायपूर्वक कोई कार्य करवाना हो डरा धमका करके किसको पकड़ता है व्यक्ति दुर्बल को पकड़ता है जो अपने आसपास है शोषण करता है किसका दुर्बल का सबल का नहीं और यही बात हमारे न्याय व्यवस्था में जो कि दोष रूप में प्रचलन में है जो बलवान होते हैं उनके विरुद्ध अभियोग कम चलते हैं या नहीं चलते और जो दुर्बल हैं उनके प्रति बहुत जल्दी होते जो बलवान हैं वो किसी तरह धन दे करके या तो पहचान से अपने को बचा लेते हैं छूट जाते हैं अन्यायपूर्वक छूट जाते हैं और जो दुर्बल असमर्थ है वो फंसा रहता है बलवान अपराधी अपने को अपने बल सामर्थ्य से सुरक्षित कर लेता है और दुर्बल निरपराध भी वर्षों तक कारागार में रहता है अथवा दंड भी मिल जाता है उसको एक प्रवृत्ति है ये प्रवृत्ति पाशविक प्रवृत्ति है ये पशु प्रवृत्ति है पशुओं में प्राय करके ये देखा जाता है जो दुर्बल है उसकी खास छीन लेंगे उसको एक तरफ करके खुद खा लेंगे उसका मांस छीन लेंगे उसके शिकार को छीन लेंगे उसको मार के खा जाएंगे दुर्बल को हर कोई खड़प लेता है राय करके पशुओं में ये प्रवृत्ति देखी जाती है परमात्मा के लिए कहा जा रहा है कि वो दुर्बल पालक है दुर्बलों की पालना करता है रक्षा करता है समाज में सब दुर्बलों की रक्षा नहीं देखी जाती तो परमात्मा कैसे दुर्बलों की रक्षा करता है पालना करता है ये एक विचारणीय प्रश्न है लोग बाक इस रूप में भी देखते हैं कोई आतताई दुर्बल को पीड़ित कर रहा है शोषण कर रहा है अत्याचार कर रहा है उतने में कोई दूसरा प्रबल मनुष्य आ गया कोई सिपाही आ गया अन्य लोग आ गए और वो बच गया इसी प्रकार के बहुत से आकस्मिक स्थितियों में व्यक्ति बचता रहता है तो प्राय करके धार्मिक व्यक्तियों के मुख से निकलता है आज तो भगवान ने मेरी रक्षा कर ली अचानक ये व्यक्ति आ गए अचानक ये व्यक्ति आ गया अचानक ये घटना घट गट गई ये आवाज हो गई ऐसा कुछ हो गया और वो परमात्मा पे ही उस बात को डालता है तो उन स्थितियों में भी ये विचारणीय है कि जब ये निर्बल स्थिति थी अत्याचार हो रहा था और फिर रक्षा अच्छा हो गई तो ये परमात्मा ने की है अथवा अन्य मनुष्यों ने अपनी स्वतंत्रता से की है परमात्मा को हम दुर्बल पालक कैसे स्वीकार करें परमात्मा दुर्बल पालक है भी या नहीं आज इस विषय में आप लोगों के विचार भी आमंत्रित हैं आप सभी ईश्वर भक्त हैं और ईश्वर को पालक भी मानते हैं रक्षक मानते हैं परमात्मा दुर्बलों का पालक है या सबलों का पालक है और यदि यूं कहें परमात्मा दुर्बल पालक है तो सबलों का पालक नहीं है क्योंकि तो सबल तो स्वयं ही समर्थ होते हैं उनकी क्या पालना करनी परमात्मा दुर्बलों का पालक है तो कैसे है तो आप में से जो भी कोई बताना चाहे कमल देव जी परमात्मा का अपनी न्याय व्यवस्था के अनुसार हो सकता है की दृष्टि में अगर हम देखें सारी जीवात्माओ सारी जीवात्माएं आत्माएमेश्वर सारी जीवात्माओं को बढ़ाने के लिए सारी जीवात्माओं के लिए जो तो सारी जीव आत्मा निर्भर है उन सबका आते जाएं जिन जिन पर आइए तो जब छोटा होता है तो बालक होता है जो बालक होता है वो दुर्बल भी होता है क्योंकि वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते ऐसे तर, अपनी मर्जी से जो करना चाहते हैं वो सब नहीं कर सकते उन्होंने पहले बनाया लेकिन वो नियम बंध कर उन्हें रहना पड़ता है क्योंकि वो नियम को तोड़ नहीं सकते जो अपनी मर्जी से जो कोई कर सकते हैं तो वो बलवान कहा जाता है लेकिन ईश्वर अपनी मर्जी से नहीं करते वो नियम तोड़े तो हम भी नियम तोड़ सकते हो और अव्यवस्था दुनिया में हो जाती है इस तरह से मैं समझता कर निर्बल पालक मतलब परमात्मा निर्बल पालक है जैसा कि सभी जानते हैं कि जीवात्मा अल्पज्य है अल्प सामर्थ्य वाला है परमात्मा की दृष्टि से सभी अल्पज्य हैं सारी जीवात्माएं है। और परमात्मा का ये मुख्य कर्तव्य कहिए या उसका मुख्य दायित्व सभी जीवात्माओं को मुक्ति प्रदान करना तो परमात्मा जो अल्प सामर्थ्य वाला जीवात्मा है उसे कैसे मुक्ति प्रदान करे कैसे उसे बंधनों से छुड़ाए इसके लिए वो ज... जरूरी है कि अल्प सामर्थ और अल्पज्य जीव को सामर्थ दे शरीर का सामर्थ, बुद्धि का सामर्थ, इन्हीं चीज़ों से वो आगे बढ़ेगा इस प्रकार मुझे जैसा लगता है कि निर्बल पालक मतलब निर्बलों की सहायता करता है और इस प्रकार परमात्मा निर्बल पालक है Oh. वही बात ठीक है इसको हम ताकि फिर इसको हम कल चला लेंगे और नमस्ते ठीक है तो प्रभु केस